अज्ञान की निंदा की गई है। जिस आत्म स्वरूप के अज्ञान से संसार की प्राप्ति होती है और जिस आत्म स्वरूप का ज्ञान परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का हेतु बन जाता है वह आत्म स्वरूप कैसा है यह जिज्ञासा जब हुई जिज्ञासु को तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनकम मनसो जैवियो इत्यादि आत्म स्वरूप के प्रतिपादक मंत्र आ रहे हैं इस मंत्र से प्रथम मंत्रस्थ ईश पदार्थ बताया जा रहा है ईश पदार्थ ही आत्मा है और आत्मा मूल मंत्र के द्वारा बताया गया उसके दो स्वरूप है निरूपाधिक स्धिक निरूपाधिक स्वरूप समस्त विकारों से रहित निर्विकार है इसे अनेजदेकम यह पद बता रहा है और वह अनेक नहीं अद्वितीय है इसे एकम पद बता रहा है तो अनेज देकम इन पदों ने बताया कि निर्विकार आत्मा एक है निरूपाधिक जिसके अज्ञान से, निरूपाधिक एक आत्म स्वरूप को विपरीत दिखाती है अविद्या, अज्ञान, स्वीकार और अनेक बताती है स्वतः आत्मा निर्विकार होने पर भी क्रिया, क्रिया, आ, क्रिया फल से युक्त यानी कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है क्रिया क्रियाारूप विकार से युक्त होता है उसे कर्ता कहते हैं फल रूप जो है सुख दुख उससे युक्त होता है तो भोक्ता कहा जाता है और एक होता हुआ भी अनेक प्रतीत होता है यह अविद्या ऐसा दिखाती है अविद्या का मुख्य कार्य यही है जो वस्तु जैसी है उसे उससे विपरीत दिखाना यही तो अविद्या का लक्षण है तो निर्विकार आत्मा को अविद्या निर्विकार आत्म विषयक अविद्या स्विकार दिखाती है एक आत्मा को अनेक बताती है वह आत्मा का अविद्यक स्वरूप है और वह आत्मतत्व सर्वत्र व्यापक है इसे नयन देवा आ, मनसो जबीयो नयन देवा अपनवन पूर्वमर्षत इससे बताया गया अवशिष्ट पदों से आत्मा का व्यापकत्व तो बताया गया और स्वतः आत्मा व्याप आ, और निर्विकार एक होने पर भी वह उपाधि का अनुसरण करने से उपाधि के गुण दोषों से युक्त सा प्रतीत होता है इसे कहा जा रहा है तद धावतोन्यान अत्यतिष्ठत इससे तिष्ट पद ने कहा कि वह स्वतः निर्विकार है उसमें कोई गति नहीं है गति रहित है लेकिन जो भी लोक में गतिमत्व मत, न प्रसिद्ध है गतिमान के रूप में प्रसिद्ध है उन सब गतिमान पदार्थों से भी उनका अतिक्रमण करके आगे दौड़ता है ये से बताएगा अतिक्रमण करके अनग्छती गमन करता है किनका अतिक्रमण करके गमन करता है तो अन्य दूसरों को वे दूसरे कैसे हैं तो धावत विशेषण है अन्यान का तो खूब दौड़ रहे हैं और अत्यंत गति से दौड़ने वाले मन इंद्रिया पदार्थों का अतिक्रमण करके यह आत्मतत्व जाता है तो इनका अतिक्रमण करके जा रहा है का अर्थ फिर गतिरूप विकार से युक्त तो होगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि वो वस्तुतः तो जाता नहीं जाता हुआ सा प्रतीत होता है उपाधि का अनुकरण करने से स्वतः तो तिष्ट है यानी निर्विकार है और वह निर्विकार आत्मस्वरूप है इसकी संभावना दिखाने के लिए ये कहा गया कि उस निर्विकार एक आत्मतत्व के न होने पर जगत की कोई भी प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो पाती जगत में जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति कल्प है के कल्प है सर्वशक्ति कल्प है कल्पकार होता है समान सर्वज्ञ कल्पकारर्थ है सर्वज्ञ के समान सर्वज्ञ तो वस्तुत आत्मा ही है परमेश्वर ही है और सर्वज्ञ कल्प है परमात्मा की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ और उस हिरण्यगर्भ की यानी सूत्रात्मा की भी कोई प्रवृत्ति परमात्मा के बिना संभव ही नहीं है इस आत्मा के बिना तो जब जगत में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत के धारयिता के रूप में प्रसिद्ध सूत्रात्मा की भी प्रवृत्ति नहीं हो पाती आत्मसत्ता के बिना तो बाकी जो है हिरण्य गर्भ के अधीन रहने वाले उनकी तो कोई भी प्रवृत्ति आत्मा के बिना संभव ही नहीं है इसके विषय में क्या कहना है ऐसे कई मुतिक न्याय से ये बताया जा रहा है कि जगत के प्रत्येक वस्तु की जो भी प्रवृत्ति है वह आत्मसत्ता से ही हो रही है, आत्मसनिधि से ही हो रही है इस अभिप्राय से चतुर्थ पाद था कि तस्मिन अपोमा म तरिस दधाती तो तस्मिन आत्मतत्व सती ये तस्वीन सती सप्तमी है और तस्मिन ये सर्वनाम प्रकृत परमात्मा का परामर्शक आत्मा का परामर्शक है तो तस्मिन सती का अर्थ है आत्मनी सती आत्मा के रहते हुए ही मातरिस्वा शब्दित जो सूत्रात्मा है वह अपह दधाती शब्द का अर्थ है कर्माणी कार्याणी दधा, दधाती का अर्थ विभजते विभाग करता है कि ये ब्रह्मांड का अध्यक्ष जो हिरण्यगर्भ गर्भ कहो सूत्रात्मा कहो वह परमात्मा से ही शक्ति पाकर के जगत के जो व्यवस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं इंद्रादी उनके कार्य का बंटवारा करता विभाग बांट करके देता है जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांटते है इस विभाग की व्यवस्था को देखने इस विभाग की व्यवस्था को देखनी है ऐसे पूरे संसार की व्यवस्था देखने के लिए व्यवस्थापक के रूप में निर्धारित करते हैं सूत्रात्मा इंद्रादि देवताओं को तो इंद्रादि देवता आ, के कार्यों का विभाग सूत्रात्मा स्वत नहीं करते परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो करके और परमात्मा से ही शक्ति पाकर के हिरण्य जैसी ब्रह्मांड की अध्यक्ष रूपा शक्ति भी कार्य कर पाती है उनके बिना नहीं आ? हाँ हाँ वो तो सभी कर्म के अधीन है हाँ? लेकिन कर्म जड़ है वो सब जो है ये किसी को नियुक्त नहीं कर सकता कर्म कि तुमने ये किया है तो ये बना देता हूं तुम्हें ऐसा जड़ की प्रवृत्ति चेतन के अधीन होती है और वो चेतन एक है अनेज देकम, इससे बताया गया एकम से कि चेतन एक है अनेक नहीं वो जो एक चेतन है उस एक चेतन के रहते हुए ही कर्म भी कर्म को देखकर के प्रत्येक प्राणियों के उनके, उनके अनुसार व्यवस्था करते हैं कौन हिरण्यगर्भ? उसके लिए चेतन की सत्ता आवश्यक है उनके बिना नहीं हो सकता इसे तस्मिन अपोमा रिस्वा दधाती से बताया गया तो इस प्रकार ये जो चतुर्थ मंत्र है इसका हम लोग मूल में विचार कर चुके हैं अब भाष्य है तो भाष्य को देखिए अनेजद एकम मनसो इस मंत्र में प्रथम पद है अनेजत। इसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान अनेजत इति प्रतिग्रहण है व्याख्यान के लिए और अनेजत का नए तत्पुरुष समास है इसमें व्याख्यान कर दिया न एजत अनेज़त ऐसा एजत शब्द बना है क्षत्रि प्रत्यय हो करके एज्री कंपनी धातु से तो एजत न एजत अनजत ये शब्द बना तो एजत में प्रकृति प्रत्यय बता रहे हैं भाष्यकर भगवान तो एजत की प्रकृति बताई एज्री कंपने धातु है और एज्री धातु का जो अर्थ है कंपन यहां पर कंपन का क्या अर्थ लेना है तो कहते हैं कंपनम चलनम कंपन का अर्थ है चलन और चलन शब्द का भी अर्थ करते हैं स्वावस्था प्रचुति चलन कंपन का अर्थ है चलन और चलन कार्थ स्वावस्था प्रचुती। स्वावस्था प्रचुती का अर्थ है स्वावस्था प्रचुति स्वावस्था प्रचुति में स्वावस्था का अर्थ है स्वस्वरूप स्वयं की जो अवस्था है और उससे प्रचित है दूसरा पूर्व अवस्था को छोड़ना उत्तर अवस्था को धारण करना एक प्रकार से विपरिणाम विकार है ये छह विकारों में स्वरूप से प्रचुति अपना जो स्वरूप है वस्तु का वह छोड़ दे और दूसरा स्वरूप धारण कर ले तो माना जाता है स्वावस्था से प्रचुति हुई इसी को विपरिणाम कहा जाता है तो स्वावस्था प्रचति शब्द का अर्थ है स्वरूप से प्रचुति स्वावस्था प्रच्युति ये चलन शब्द का अर्थ निकला किसका मूल में जो येजत है इसमें येज ये प्रकृति है उसका अर्थ निकला स्वावस्था प्रच्युति कंपन शब्द का यह अर्थ किया येज का अर्थ है कंपन कंपन का अर्थ है स्वावस्था प्रचुति और वह स्वावस्था प्रचुति जिसकी हो रही है क्षत्रि प्रत्यय कर्तार्थक अर्थक लटलकार के स्थान पर हुआ है ना इसलिए यह स्वावस्था प्रचुति जिसकी हो रही है उसे कहा जाएगा एजत एज धातु का अर्थ कंपन और क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा कर्ता कंपन का कर्ता कंपन का कर्ता का अर्थ निकलेगा स्वावस्था प्रचार से प्रचुति का कर्ता अर्थात जो अपने स्वरूप से प्रचुत हो रहा है अपनी पूर्वावस्था को छोड़ रहा है उत्तरावस्था को ग्रहण कर रहा है उसे कहा जाएगा आपका क्या येजत? येजत शब्द का अर्थ निकलेगा कंपन करता यानी स्वावस्था से प्रचुत होने वाला और अन का अर्थ निकलेगा जो स्वावस्था से प्रचुत नहीं होता है वह अनेजत तो शरीर एजत है स्वावस्था से प्रचुत होता है इसलिए उसे कहा जाएगा एजत स्वावस्था से प्रचुति है पूर्व अवस्था को छोड़ना उत्तर अवस्था को घरण करना शरीर ऐसा करता है इसलिए उसे तो कहा जाएगा एजत और अनेजत कहा जाएगा जो स्वावस्था से कभी भी प्रचुत नहीं होता है उसे तो स्वरूप से आत्मा की कभी भी प्रचुति नहीं होती है संसार न हो तब भी संसार स्थित हो तब भी आत्मा जैसा है ऐसा ही रहता है उसमें कोई बदला नहीं होता इसलिए अनेजत अनेजत का अर्थ निकलेगा तदवर्जित तद्वर्जितम में तत्कार तद अर्थ स्वावस्था प्रच्युति कंपन उससे रहित तदवर्जितम का अर्थ है उससे रहित सर्वदा एक रूपम ये तात्पर्य अर्थ बता शब्दार्थ है शब्दार तद्वर्जितम तात्पर्यार्थ है सर्वदा एक रूपम वह उपाधि के बदलने पर भी हमेशा एक रस रहता है एक रूप रहता है तो सर्वदा एक रूपम यह अनेजतम का तात्पर्यार्थ निकला अनेजत का ऐसा जो अनेजत है हमेशा एक रूप रहने वाला है वह अकेला ही है अनेक नहीं है इसे एकम ये पद बता रहा है इसलिए एकम का अर्थ करते हैं भाष्यकर भगवान यानी तच्च एकम सर्वभूतेशु तो उपाधिया तो अनेक है इसलिए उपाधि के वाचक सर्वभूत शब्द से बहुवचन आया सर्वभूतेशु सप्तमी का तो उपाधि जो कार्यकरण संघात है शरीरादि है वो तो अनेक है चौरासी लाख प्रकार के हैं और एक एक योनि में अनेक अनेक है इसलिए असंख्य है तो असंख्य जो शरीर है उन असंख्य शरीरों में आत्मा असंख्य नहीं है वो एक है इसलिए त्य एकम सर्वभूतेषु तो अनेजद एकम इन दो पदों की व्याख्या हो गई अब मनसो जबीय इसकी व्याख्या भस्कर भगवान प्रारंभ करते हैं मनस संकल्प असंकल आदि इत्यादि से तच्च एकम सर्वभूतेशु यहाँ तक दो पदों की व्याख्या हो गई मनस संकल्पादि इत्यादि का अवतरण है टीका में इसको देखिए अविक्रियम एकम चेद आत्मतत्व कथम तरी केचन स्वर्गामीन केचन नरकामीन इति चेत मन उपाधि निबंधना आह मनस कहते हैं यदि आत्मस्वरूप निर्विकार है और एक है तब तो कहते हैं संसार अवस्था में जो व्यवस्था देखी जा रही है कि कोई ब्रह्मलोक जा रहा है कोई स्वर्गलोक जा रहा है कोई नरक जा रहा है कोई मृत्युलोक में ही इस शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर धारण कर रहा है ये जो सांसारिक व्यवस्था है इस व्यवस्था की उपपत्ति कैसे होगी आत्मा निर्विकार है और एक है तो यह सांसारिक व्यवस्था अनुपन्न होगी असिद्ध होगी इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी ये एक शंका हुई तो अविचेत्मत तो आत्मा है, एक है। तो ही केचन केचन इति तो कुछ स्वर्ग जा रहे हैं कुछ नरक जा रहे हैं इसका अर्थ स्वर्ग जाने वाले अलग हैं नरक जाने वाले अलग हैं और वेद तो कह रहा है कि आत्मा एक है तो एक होने पर कोई स्वर्ग जा रहा है कोई नरक जा रहा है कोई मृत्यु लोक में ही रह रहा है यह व्यवस्था कैसे बनेगी तो इति सांसारिक व्यवस्था कथम सात ऐसा नु करना इस प्रकार की शंका यदि द्वैतवादी करते हैं इस व्यवस्था की सिद्धि के लिए सांसारिक व्यवस्था की सिद्धि के लिए आत्मा को स्वीकार आने जाने वाला मानने का अर्थ है स्वीकार मानना विकारी मानना और अनेक मानना श्रुति तो कह रही है निर्विकार है एक है ऐसा न मान ऐसा मानने पर सांसारिक व्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी ये बताने का अभिप्राय है कि आत्मा को आने जाने वाला मानो अनेक मानो ये द्वैतवादी का अभिप्राय है इसलिए एक निर्विकार आत्म आत्मतत्व पक्ष में अनुपत्ति बताई जा रही है व्यवस्था की इस प्रकार के व्यवस्था की अनुपत्ति नामक दोष यदि बताते हैं तो कहते हैं मन उपाधि निबंधना अभिप्रेत्य आह मनस इत्यादि तो मन उपाधि निमित्तक यह सारी व्यवस्था बन जाती है सांसारिक व्यवस्था मन रूपी उपाधि को निमित्त बना करके हो जाती है मन उपाधि निबंधना यह सांसारिक व्यवस्था का विशेषण बनेगा मन रूपी उपाधि निबंधन यानी निमित्त है जिसका उसे कहा जाएगा मन उपाधि निबंधना आत्मा स्वतः एक होने पर भी आत्मा की उपाधिभूत मन को लेकर के यह सांसारिक व्यवस्था सिद्ध होती है इस अभिप्राय से ये आ रहा है कि मनसो जबीयो इसमें मनसह ये जो पंचमेंत पद है इसमें मन इस प्रातिपदिक का अर्थ बता रहे हैं पहले कि संकल्पादि लक्षणाथ मनस इसमें मन का अर्थ है संकल्पादि स्वरूप जो मन है संकल्पादि इसमें आदि से विकल्प लेना तो संकल्प विकल्प ही तो मन का स्वरूप है तो संकल्प विकल्पादि स्वरूप जो मन है उस मन से ये जबीय है कौन आत्मा और जवीय शब्द का अर्थ कर दिया जववत्तरम जबीय यानी जववत्तरम जवत तरम में जव शब्द का अर्थ है वेग जववत का हो जाएगा वेगवान और तरप प्रत्यय का अर्थ निकलेगा अधिक वेगवान तो जवीय शब्द का अर्थ निकलेगा अधिक वेगवान मन भी वेगवान है करके संसार में प्रसिद्ध है और सबसे वेगवान करके प्रसिद्धि है मन की जितनी वेगवान वस्तु है उन सब में वेगवान है मन और उस मन से भी अधिक वेगवान यह प्रकृत आत्मतत्व है मन से भी वेगवान है इस अभिप्राय से कहते हैं वेगवत तरम जववत तरम जबी ये शब्द का अर्थ कर दिया अब अनजत और मनसो जबी इन दोनों में पूर्वा पर विरोध प्रतीत हो रहा है मनसो जबीय यह शब्द बता रहा है कि वह वेगवान है तो वेग स्वयं एक विकार है चलन है और अनजत शब्द ने बताया वह चलन रहित रह निर्विकार है तो पूर्व में अनेजत शब्द के द्वारा बताया गया आत्मा में जो निर्विकारत्व है उससे विपरीत जौवत्तरत्व जो आत्मा में बताया जा रहा है तो श्रुति के शब्दों में पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है और विरोध युक्त श्रुति वचन प्रमाण कैसे होगा अप्रमाण हो जाएगा इस प्रकार श्रुति में अप्रामाण्य की शंका तार्किक कर रहे हैं कि कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसो जबीय तो इदम यानी प्रकृतम आत्मतत्व वह ध्रुवम निश्चल है का मतलब कूटस्थ निर्विकार हैं और मन से वेगवान भी है का मतलब वेग रूपी विकार से युक्त है ऐसा विरुद्ध अर्थ श्रुति के द्वारा कैसे कहा जा रहा है? आक्षेप हुआ और ये परस्पर विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाली श्रुति प्रमाण कैसे हो पाएगी उसमें अप्राम्य की आपत्ति आएगी ऐसा यदि पूर्व कहते हैं तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नैश दोष एश दोष न यह श्रुति में पूर्वापर विरोध नामक दोष नहीं है दोष न का अर्थ है जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है अनेजत तथा मनसो मनसोजीय इन वाक्यों में विरोध नाम का दोष वह दोष श्रुति में नहीं है श्रुति को देखने वाले को श्रुति का अभिप्राय ज्ञात न होने से यह दोष प्रतीत हो रहा है, का मतलब निर्दोष श्रुति में दोष देखने वाले के दृष्टि में दोष है श्रुति में दोष नहीं है श्रुति तो निर्दोष प्रमाण है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि एश दोष न हाँ। विरोधाभास नामक जो दोष है वो नहीं है कैसे नहीं है उसे स्पष्ट कर रहे हैं पहले सूत्र रूप से कि निरूपाधि उपाधि उपपत्ते निरुपाधि उपाधिमत्वपत्म उपपत्ते ऐसे लगाना अनेजद एकम इस श्रुति की उपपत्ति इस श्रुति में प्रामाण्य की उपपत्ति होती है निरुपाधिक स्वरूप को लेकर के निरूपाधिमत्व तो अनजद एकम इति श्रुते उपपत् ऐसा लगाना और उपाधिमत्व न मनसो जबी इति श्रुते उपपत् ऐसा लगाना कि अनेजद यह श्रुति आत्मा के निरूपाधिक स्वरूप को बता रही है कि वह चलन रहित है निर्विकार है और मनसो जबीय इसमें जौवत्तरत्व जव, जो बताया जा रहा है वह उपाधि को लेकर के बताया जा रहा है मन रूपी उपाधि के अनुसरण को लेकर के जौवत्व तो बताया जा रहा है मन जहां से गति शुरू करता है वहां पर भी आत्मतत्व विद्यमान रह करके इस समय मन की गति शुरू हुई ये जानता है और जहां वो शीघ्र ही पहुंच गया अब वो पहुंच गया इतने जल्दी समय में यह भी आत्मा को ज्ञात होता है इसलिए माना जाता है कि जहां गति शुरू की थी गति शुरू होते समय मन की आत्मा वहां था और जहां पहुंचा बहुत अल्प समय में वो भी जान लिया कि मन इतने समय में यहां पर पहुंचा वहां से गति शुरू करके तो यह भी आत्मा को ज्ञात होता है इससे पता चलता है कि आत्मा वहां मन के पहुंचने से पहले विद्यमान है तभी तो समझ जान पाएगा कि इस समय पहुंचा है इससे निश्चित होता है कि आत्मा मन से पहले ही वहां पर पहुंच गया ये उसमें वेगव तर का आरोप किया जा रहा है वेगवान मन का वेग वेग की प्रारंभिक अवस्था को भी और अवसान अवस्था को भी वो जान रहा है इसका अर्थ है कि वो मन के साथ ही है मन ने वेग शुरू गति शुरू कर दी तो इसकी भी गति शुरू हुई और पहुंचा तो पहले ही पहुंचा और जान लिया कि मेरे पीछे ही आया ऐसा तो इसको लेकर के औपाधिक मन रूपी उपाधि को लेकर के गतिमत्ता बताई जा रही है स्वतः नहीं इसलिए बृहदारण्य श्रुति में कहा गया कि सामानस सन उभो लोगों अनुसंचर थी स्वयं तो व्यापक होने से आकाश के तरह उसमें कहीं आना जाना नहीं है लेकिन मन के सात तादात में करके मन के जाने से माना जाता है आत्मा गई मन के समाहित होने से माना जाता है आत्मा समाहित है ध्या ले लाए तीवा ऐसे यहां पर भी कहा जा रहा है कि उपाधि मत्व को लेकर के श्रुति की उपपत्ति है सिद्धि है। यह सूत्र रूप से उत्तर दिया निरूपा उपाधि उपपत्ति इस सूत्र का व्याख्या में कि त्र निपाधि स्वन ऋपेण इति निपाधिक जो आत्मा का स्वरूप है उस अभिप्राय से श्रुति कह रही है कि वह अनजत है एक है और मनसो अंतकरण से संकल्प विकल्प लक्षण से उपाधे है अनुवर्तना इस अनुवर्तनात्के पास में टीकाकार कहते हैं कि व्यवहार इति शेषः ये लिखा है न मनस इत्यादि प्रतीक के बाद में उपाधे तो भाष्य में उपाधे अवर्तना ये कहाँ पर है संकल्प विकल्प लक्षणस्य से उपाधे अन्वर्तना इसके पास में थोड़ा जोड़ देना किसको विक्रियादी व्यवहार आश्रयत्वम इस पद को वह अनुवर्तनात के पास में भाष्य में जोड़ना चाहिए जोड़ करके अर्थ करें तो जो सांसारिक व्यवस्था कैसे उपन्न होगी ये कहा था न पूर्व पक्षिन ने कोई स्वर्ग जा रहा है तो कोई नरक जा रहा है मतलब जाने वाला गतिरूपी विकार वाला है तो गति रूप विकार का आश्रय तो आत्मा में यह होगा तब तो स्वर्ग जाना नरक जाना बनेगा और गतिरूपी विकार नहीं होगा उसमें तो जाना आना नहीं बनेगा तो कहा कि यह मन रूपी उपाधि का अनुसरण करने से उसमें जाना आने का आरोप हो रहा है सामान सन उभोलो को अनुसंसरती ये श्रुति कहती है ऐसे यहां पर बता रहे हैं कि मनसो अंतकरणस अंतकरण रूप जो मन है जिसका स्वरूप है संकल्प विकल्प ही इस संकल्प विकल्प रूपी उपाधिभूत मन का अनुसरण करने से उसमें विक्रियादि व्यवहार आश्रयत्व है विक्रियादि इसमें आदि शब्द से सुख दुखादि भोक्तृत्व लेना विक्रियादि तो हो गया कर्तृत्व और आदि शब्द से ग्राह्य सुख दुख भोक्तृत्व रूप जो व्यवहार है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो व्यवहार है उस व्यवहार का आश्रय कौन बन रहा है जो स्वतः निर्विकारात्मा है वह उपाधि का अनुसरण करने से कर्ता भोक्ता रूप व्यवहार का आश्रय बन रहा है यहां कर्म करता है पुण्य पाप और उसका फल भोगने के लिए उपाधि का अनुसरण करके ही स्वर्ग और नरक में जाता है जाए? हाँ उपाधिक तो जीव ही है मन रूपी उपाधि का अनुसरण करने वाला जीव है तो मन रूपी उपाधि का अनुसरण मन ये उपलक्षण है कार्यक्रम संघात का तो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का अनुसरण करके इस लोक में पुण्य पाप का कर्ता बनता है यानी पुण्य पाप करती है उपाधि शरीर इंद्रिय मन रूपी उपाधि का शास्त्र विहित क्रिया का निर्वर्तन करना ये पुण्य का कर्ता बनना है और उसका आरोप होता है पुण्य करने वाले शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा में इनकी क्रिया का आरोप होता है पुण्य रूप क्रिया का उसका फल भोगने के लिए जब इस उपाधि का प्रारब्ध पूरा होता है तो इसे छोड़ करके स्वर्ग में जाता है ये व्यवहार हो रहा है स्वर्ग में जा कून रहा है स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में प्रधान है मन और उस मन का अनुसरण करने से माना जा रहा है कि मन जाने से मन का अनुसरण करने वाली आत्मा भी गई ऐसा आरोप हो रहा है तो इस प्रकार ये विक्रियादि व्यवहार का आश्रय उपाधि को लेकर के आत्मा बनता है आरोपित विक्रियाश्रयत्व तो है आत्मा में स्वतः विक्रियाश्रय तो नहीं है तो यह यानी अस्विन लोके है यह से समझना इस लोक में यानी मानव शरीर में कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का अनुसरण करता है तो विक्रिया का आश्रय बना फिर उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि जाता है तो माना जाता है विक्रिया का आश्रय बना उसमें आरोप हुआ अब देहस्थस्य मनसो ब्रह्म लोकादि दूरगमनम इत्यादि का अवतरण है टीका में तरूपाधिक स्वरूपण इत्यादि टीका ये अवतरण टीका है नहीं अवतरण टीका है ननु इत्यादि वो तो भाष्य था तत्र निरूपाधिकेन स्वरूप भाष्य है अब देहस्थस्य मनसो इत्यादि का अवतरण है ननु मनसो देहांतस्थ ये तो वा के और थ के बीच में आधा तकार की मात्रा होनी चाहिए छूट गई है टीका देहांत नहांतवात ऐसा होना चाहिए थ और वाद इसके बीच में वो के पह, पहले आधा तकार तो प्रत्यय है ना देहांत दियांतस्थ, दिया, उसका पंचमी का एक क्वेश्चन है देहांत स्थत्वात उसमें तो छपा है क्या इसमें नहीं छपा है तो देहा बहिर्गमना योग्यवात तो ये जो मन है देह के अंदर है देह के अंदर होने से वो बाहर नहीं जा सकता बाहर जाने के अयोग्य है ते कहते हैं मनसो सो बहिर्गमन अयोग्यवात जीवित अवस्था में मन शरीर के बाहर नहीं निकल सकता तो आ, कथम वेगवत्वम तो जो शरीर के बाहर ही नहीं निकलेगा तो उस मन में वेगवत्ता कैसे सिद्ध होगी उसे वेगवान कैसे कहा जाएगा ये शंका हुई इस शंका का समाधान करने के लिए कहते इति आशंक्य इसमें भी मूर्धन्य छपा है होना चाहिए मूर्धन्य छपा है ना तालब आपके इसमें तालब है अब सुधार करके छपा लगता इसमें है इसमें मूर्धन्य है तो इति होना चाहिए। आह वेगवत्व तो देहस्थस्य मनसो ब्रह्म लोकादि दुर्गमनम संकल्पेन क्षण मत्रा कहा कि यद्यपि शरीर में ही मन रहता है तब भी उसमें वेगवत्ता सिद्ध होती है मन शरीर में होने पर भी उसका ब्रह्मलोकादि दूर देश में जाना बन जाता है संकल्प मात्र से पदार्थों का मन में संकल्प हो जाए तो संकल्प होना ही माना जाता है जिस पदार्थ विषय संकल्प हुआ मन उस पदार्थ में पहुंच गया संकल्प करना है तो संकल्प होने में जितना समय लगता है उतने ही देर में समय में वो पहुंच जाता है उस लोक में जहां का संकल्प करता है तो ये कहते हैं कि ब्रह्म लोकादि दूरगमनम संकल्पे न क्षण मात्राद भवती क्षण मात्राद भगवान कह क्षण मात्रा शब्द मान लेना अंश का कला का बोधक क्षण के अल्प अंश में क्षण मात्रात् अर्थ है क्षण के अल्प अंश में ही ब्रह्मादि दूर से दूर स्थान में संकल्प मात्र से ही मन का गमन होता है तो क्षण मात्रात संकल्प ब्रह्मलोक गमनम भवती मनसो जविष्ठत्व लोके प्रसिद्धम इत्यतः यानी इसी कारण से लोक में मन वेगवान है करके प्रसिद्ध है मन का वेगवत् वेग, वेगवत्व प्रसिद्ध है और उसमें भी ये जो वेगवान मन प्रसिद्ध है उससे भी अधिक वेगवान यह आत्मतत्व है मनस यह श्रुति बता रही है इसके लिए आगे कहते हैं कि तस्मिन मनसी तस्मिन मनसी ब्रह्म लोकादी द्रुत सति, प्रथम प्राप्त इव आत्मचतन भाषो गृह्य अतो मनसो जबीय तो तस्मिन मनसी तो वो जो लोक में वेगवान करके प्रसिद्ध मन है किसी भी दूर से दूर वस्तु में क्षण के अल्प अंश में ही पहुंचने वाला मन संकल्प मात्र से उस मन के ब्रह्मलोकादि में पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता द्रुतम गच्छती द्रुतम का अर्थ होता है शीघ्र ही तो शीघ्र ही पहुंच रहा है ब्रह्मलोक में गच्छती सती लेकिन वो जो बहुत जल्दी पहुंचने वाला मन है उससे भी पहले पहुंच जाता है ये प्रकृत आत्मतत्व ये कहते है कि द्रुतम गच्छती सती प्रथम प्राप्त इव आत्मत चैतन्य उभास गृह तो आत्म चैतन्य उभास जो है वह मन के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मलोक में पहुंच गया सा प्रतीत होता है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मन के पहुंचने को समझ रहा है जान रहा है इसका अर्थ है वो पहले से पहुंचा है इसीलिए कहा जा रहा है पहले जो पहुंचेगा उसको दो पहुंचने वाले दौड़ने वाले व्यक्ति में पहले जो पहुंचा उसे ज्यादा दौड़ने वाला माना जाएगा न बाद में पहुंचेगा वो कम दौड़ने वाला कम वेगवान है तो अत्यंत शीघ्र पहुंचने वाला जो मन है उससे भी पहले पहुंच जाता है आत्म तत्व का अर्थ है उस अति वेगवान मन से भी अत्यंत वेगवान अधिक वेगवान ये आपका आत्म तत्व है निकलेगा इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा मनसो जबीय ये भाष्कर भगवान कहते हैं तो हाँ, तो प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य गृहते अतो मनसो इति इस अभिप्राय से इसी अभिप्राय से मनसोजीय यह कहा है इस प्रकार भाष्य में मनसो जबीय इस विशेषण की व्याख्या हुई मूल मंत्रस्थ तीसरे विशेषण की व्याख्या हुई आत्म तत्व का एक विशेषण अनेजद एकम है दूसरा एकम अनेजत एक दूसरा एकम और तीसरा मनसोजबीय अब चौथा विशेषण है देवा अपनुवन इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं देवा की तो देवा इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में कि जबीअस्वात अस्वादिवत तरी चक्षुरादि ग्राह्य प्राप्त इति आशंक्य आह नईस नैन देवा इति तो कहते हैं जबी जबीयस्वात्त यानि वेगवत्वात्त जबीय है आत्मा यदि यानी वेगवान है आत्मा यदि तो लोक में देखा जाता है अश्वादि वेगवान है तो उनमें वेगवत्व होने से चक्षरादि ग्राह भी है तो पूर्व पक्षी कहते हैं एक व्याप्ति होगी यत्र यत्र वेगवत्व तत्र तत्र चक्षुरादि ग्राह्य यथा अश्वादय अश्वादि वेगवान है तो चक्षुरादि ग्राह्य भी है ऐसे वेगवान आत्मा है तो वेगवत्व ये है व्याप्य तो फिर उसका व्यापक चक्षरादि ग्राह्य भी होना चाहिए आत्मा में ये शंका कर रहे पूर्व पक्षी कि जब यस्वात अश्वादिव तरी चक्षुरादि प्राप्तम् तो चक्षरादि ग्राह्य प्राप्त हुआ तो इसके लिए कहा गया इति आशंक आह नयनदेवा तो ये न नपनुवन ऐसा तो नयनदेवा इसमें देव शब्द का अर्थ कर रहे हैं चक्षरादि इंद्रिया तो चक्षरादि इंद्रिया देव शब्द का कैसे अर्थ होगा तो कहते हैं द्योतनात देवा द्योतन होने से द्योतनवान होने से यानी प्रकाशक होने से द्योतन यानी प्रकाशन करने के कारण इंद्रियों को देव कहा जाता है देवतना देवा चक्षरादीनी इंद्रियाणी और ये नर्थ करते हैं प्रकृतम आत्मतत्व अनुवादेश में यह हुआ तो प्रकृत आत्मतत्व को न आपनुवन यानी न प्राप्तवंत न का अर्थ कर दिया न प्राप्तवंत अर्थात इंद्रिया इस आत्मा का ग्रहण नहीं कर पाती आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है न देवा अपनवन यह श्रुति बता रही है आत्मा में अतिद्रियत्व अतिद्रियत्व है इंद्रिय अग्राह्य आत्मा इंद्रिय अग्राह्य है हा? हा? हा? तो आगे हैं भाष्य में तेभ्यो मनोजीय अब इंद्रिय का विषय आत्मा क्यों नहीं है इसे स्पष्ट करने के लिए ये बताया जा रहा है इंद्रिया भी और मन भी आत्मा की उपाधि है ना इन दो उपाधियों में पास में कौन उपाधि है इंद्रिया और मन इन ये दोनों आत्मा की उपाधि है इन दोनों में आत्मा के समीप कौन है इंद्रिया और मन इन दो में से मन समीप में है और इंद्रिया थोड़ी दूर है मन से व्यवहित है तो इंद्रियों की अपेक्षा अब व्यवहित है मन आत्मा की उपाधि उस अव्यवहित तो मन से भी ग्राह्य नहीं है तो व्यवहित तो इंद्रियों से ग्राह्य कैसे होगा नहीं हो सकता इसे दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि तेभ्यो मनोजवीय तेभ्य यानि इंद्रियभ्य ये जो तो चक्षुरादि इंद्रिया है इन दोनों को देखा जाए चक्षुरादि इंद्रिया और मन ये दोनों दौड़ रही हैं तो ज्यादा दौड़ने वाला इंद्रिया है कि चक्षुरादी है तो ए, ए मन है कि ए, चक्षुरादी इंद्रिया है तो मन ही निश्चित होगा वेगवान तो तेभ्यो यानी इंद्रिय भन जवीय मन अधिक जबीय है और मनो व्यापार व्यवहित तत्वात ऐसा क्यों तो मन के व्यापार से व्यवहित व्यापार होता है इंद्रियों का मन के अधीन है ना इसलिए पहले मन का व्यापार होगा फिर इंद्रिय का व्यापार होगा तो मनो व्यापार व्यवहित तत्वात इंद्रिय व्यापार से ऐसा ऊपर से जोड़ देना इंद्रियों का व्यापार मन के व्यापार से व्यवहित होने के कारण मन ही नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो मन के व्यापार से व्यवहित व्यापारवान इंद्रिया आत्मा का ग्रहण कैसे कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवा विषयी भवती कहते इंद्रियों का तो विषय आत्मा का आभास भी नहीं होता है आत्मा भास को भी इंद्रिया ग्रहण नहीं कर पाती मन तो आत्मा के आभास को ग्रहण करता है यानी वृत्ति व्याप्ति है ना मन में आत्मा में वृत्ति व्याप्ति मानी है फल व्याप्ति नहीं तो वृत्ति मन की बनती है तो मनो मनोवृत्ति व्याप्यत्व आत्मा में होने पर भी मन प्रकाशत्व नहीं है मन से प्रकाशित नहीं होती आत्मा मनो मनोवृत्ति व्याप्यत्व होने पर भी तो इंद्रिय व्याप्यत्व इंद्रिय की वृत्ति भी नहीं बनती आत्माकार इसलिए इंद्रिय का विषय तो सर्वथा होगा ही नहीं इस अभिप्राय से कहते हैं कि आत्माभामु क्या आभाष मात्र अपनी आत्मनो नही व देवाम विषय बहुत देवा नाम यानि इंद्रिया नाम तो इंद्रियों का विषय आत्माभास नहीं होता है अब यस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में इससे पहले हाँ थोड़ी टीका है एक वाक्य अर्थ कर रहे उसे देखिए चक्षुरादि प्रवृत्तेर मनोव्यापार पूर्वकवाद तद अविषयत्व चक्षुरादि विषयत्म अपि आत्मनो न संभवती इत्यथ चक्षादि की जो प्रवृत्ति होती है वह मन के व्यापार के अधीन है मनो व्यापार पूर्वक है का है मन व्यापार अधीन है मन का व्यापार होगा तब यानी मन आत्मसंश्लिष्ट मन इंद्रिय से संस्लिष्ट होगा तब जाकर के वह इंद्रिया फिर अपने विषय में जाती है उससे पहले नहीं जाती तो मनोव्यापार चक्षरादि प्रवृत् मनोव्यापार पूर्वकवाद तद अविषयत्व यानी मन का अविषय होने पर चक्षरादि विषयत्व अपि आत्मनु न संभवती तो जिस मन के व्यापार के अधीन चक्षरादि का व्यापार है उस मन के ही मन का ही अविषय है आत्मा तो चक्षरादि का विषय आत्मा नहीं बनेगा इसके विषय में क्या कहना है ये हुआ अब भाष्य में जो आगे वाक्य आ रहा यस्मात् जवनात मनसोपी इत्यादि ये व्याख्या है पूर्वम अर्शत इत्यादि की मूल मंत्र में नयन देवा अपनुवन यहां तक की यहां तक का जो मूल मंत्र है भाष्य में व्याख्या हो गई उस मूल मंत्र तक की पूर्वाध में दो पद बचे हैं पूर्वम अर्शत इस पूर्वम अर्शत की व्याख्या यस्मात्वनात्मनसोपी पूर्वम अर्शत इत्यादि भाष्य से हो रही है और इसका उत्तरण टीका में है मनसो वा कथम विषय आत्मा न भवति इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे